श्री दक्षिणामूर्ति प्रवचन स्वामी रामानंद जी सरस्वती सृष्टि के कण कण में अनुसूत परमेश्वर तत्त्व आत्मस्वरूप संत वृंद तथा स्त्रोत्र आज आदिशंकर्य भगवान की एक स्त्रोत्र जिसका नाम दक्षिणामूर्ति स्त्रोत्र है पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है इसमें भाष्यकार भगवान ने आगम परंपरा के अनुसार एक मेवा द्वितीय तत्व कैसे है इसको बहुत ही सुंदर ढंग से निरूपित किया है शास्त्रों को जब हम देखते हैं तो जगह जगह यह बात आती है कि आत्मलाभ से बढ़कर के आत्मदर्शन से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है श्रुति यहाँ तक यहाँ तक कह देती है कि यह चेद वेदी दथ सत्यम अस्ेदिहा वेदी न महति विनष्टि कहा मेरे पुत्रों मनुष्य शरीर रहते रहते यदि मैं का अर्थ निर्धारित हो गया आत्मदर्शन हो गया तो मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक हो गया लेकिन यदि हम दूसरे कार्य में रह गए और आत्मदर्शन जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं किया तो मानो अपना बहुत बड़ा विनाश कर लिया विनाश कर लिया मतलब फिर देवता शरीर मिल गया तो भोगों में लगे रह जाएंगे आत्मदर्शन की ओर प्रवृत्ति नहीं हो पाएंगे और यदि पशु शरीर मिल गया तो स्वयं भी न तो पुरुषार्थ करने का साधन रह पाएगा और न कोई दूसरा भी प्रयास करके पुरस्ार्थ कराएगा यही है महान विनाश वस्तुतः अपने यहाँ का जो शास्त्र है वह आप पर कुछ लादता नहीं है मानव जहाँ पहुँचना चाहता है उसी का नाम अपने यहाँ परमेश्वर है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा आनंद चाहता है जो सच्चा हो कभी नास को प्राप्त न हो और कभी अज्ञानी नहीं रहना चाहता है ज्ञानपूर्वक उस आनंद का दर्शन चाहता है तो जहाँ प्रत्येक प्राणी पहुँचना चाहता है उसी का नाम अपने यहाँ परमेश्वर है इसलिए शास्त्र कहता है कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य परम प्राप्ति है दूसरी चीज जब हम श्रुति देखते हैं तो तदेवानु तदेवाणुप्राविशत ये मूल में बात आती है कि सृष्टि करके परमेश्वर ने इसमें प्रवेश किया इसका मतलब है कि प्रत्येक के हृदय में परमेश्वर तत्व की व्याप्ति है परमेश्वर सृष्टि के कण कण में प्रविष्ट है इस शरीर के कार्य कारण संघात के अंदर भी प्रविष्ट है तो प्रत्येक के अंदर परमेश्वर का प्रवेश है इसका मतलब है हमको परमेश्वर दर्शन अंदर हो सकता है यह बात ध्यान में आती है अब इसमें जो विचार आएगा वह इसी प्रकार के प्रश्नों को लेकर आएगा यह जगत हमको प्रतीत हो रहा है इसमें प्रत्येक जो वस्तु है उसका अस्तित्व मालूम हो रहा है अलग अलग जैसे यह घट है यह पट है यह मनुष्य है यह पुरुष है यह स्त्री है यह बालक है यह बालिका है यह वृक्ष है यह पत्थर है प्रत्येक के साथ एक अस्तित्व का भान है यह जो अस्तित्व का भान हो रहा है इसको विषय में एक विचार है कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व पृथक पृथक है यह जितनी वस्तुएँ दिखाई दे रही हैं वे अपना अपना अस्तित्व रखती हैं या एक अस्तित्व में ये कल्पित हैं जैसे पर्दे पर हम चित्र देखते हैं तो चित्र तो दिखाई दे रहे हैं पर उन चित्रों का पृथक पृथक अस्तित्व प्रतीत होने पर भी पर्दे से अतिरिक्त उनका अस्तित्व नहीं है एक ही अस्तित्व अनंत अस्तित्व के रूप में प्रतीत होता है जैसे स्वर्ण का आभूषण बनाते हैं तो आभूषण का नाम भिन्न भिन्न होता है रूप भिन्न भिन्न होता है एक कटक है एक कुंडल है इत्यादि नाम भिन्न होगा उसका रूप भिन्न होगा परंतु एक स्वर्ण अस्तित्व में इन सभी आभूषणों का अस्तित्व कल्पित है या इनका पृथक पृथक अस्तित्व है यह बात ध्यान में रखनी है यही इसी अस्तित्व के कारण हमको भेद की प्रतीति हो रही है क्योंकि प्रत्येक के साथ एक अस्तित्व जुड़ा रहा जुड़ रहा है इसमें यही विचार आएगा कि एक अस्तित्व में सभी का अस्तित्व कल्पित है एक प्रकाश में सभी का प्रकाश कल्पित है यह चीज आएगी दूसरी बात यह आएगी कि आखिर ईश्वर शब्द हमारे सामने आता है जीव शब्द हमारे सामने आता है ईश्वर शब्द का अर्थ अलग मालूम होता है जो सृष्टि को करने वाला है वह ईश्वर है जीव शब्द का अलग अर्थ मालूम होता है जो बद्ध है वह जीव है तो जीव ईश्वर का यह भेद प्रत्यक्ष मालूम होता है जो शब्दों का हमारे अंदर ज्ञान है वह दो प्रकार का होता है ईश्वर एक है ईश्वर सर्वजज्ञ है तो जीव अल्पज्ञ है ईश्वर में सर्वक कर्तृत्व है तो जीव मुश्किल से एक कुटी बना ले एक आश्रम बना ले एक मकान बना ले इतना ही बना सकता है ईश्वर नित्य तृप्त है तो जीव थोड़ा तृप्त होता है अतृप्त रहता है तो ये सब भेद की प्रतीति हो रही है ईश्वर शब्द के विषय में और जीव शब्द के विषय में यदि एक ही तत्व हो तो यह भेद प्रतीति कैसे हो सकती है मान लो कि भेद जब हो ही गया तो जीव ईश्वर कैसे हो सकता है जीव परिच्छि दिखाई देता है यह पर जीव ईश्वर के समान व्यापक कैसे बन सकता है यही कई प्रकार की शंकाए होती है और इन सब का समाधान इसमें आया है दूसरा क्या है कि मान लो कि आपका जो सत्य रूप है उसको भूलने से जीव भाव का प्रागट्य है पर यह भूल तो अनादिकाल से चली आ रही है कोई एक दो दिन की भूल तो है नहीं अब भूल ही गया तो अपने स्वरूप को जानेगा कैसे चलो अनंत काल से जगत में व्यवहार करते हुए अपने मूल स्वरूप को जानेगा अब मान लो जान भी गया तो उसी चीज को केवल जान लेने मात्र से क्या लाभ अरे हमने जान लिया आत्मा शुद्ध है मुक्त स्वभाव है इससे क्या बना भाई आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है जीव का स्वरूप परमेश्वर है जीव ब्रह्म है ऐसा हमने जान लिया शास्त्र से सुना और बुद्धि है तो उसे उससे जान भी लिया पर ऐसा जानने से लाभ क्या होगा ऐसा तो हम जानते हैं भारत के सभी लोग जानते हैं यह आत्मा चेतन रूप है आनंद रूप है पर दुख तो रोज ही होता है सवेरे से शाम तक कई बार थप्पड़ लगता है जान लेने से फल क्या होगा कैसे फल होगा ये सब कई जटिलताएँ जो जगत की है उन जटिलताओं का सूत्र स्त्रोत्र में समाधान है कई प्रकार से समाधान मिलेगा जैसे मान लीजिए कि आकाश में एक सूर्य है तो सूर्य का दो स्वरूपों का विचार करिए एक व्यापक प्रकाश यह एक हो गया और दूसरा व्यापक प्रकाश का पुंजीभूत रूप यह दूसरा रूप हो गया एक व्यापक प्रकाश है क्योंकि सूर्य तो ऐसा नहीं है वह एक जगह प्रकाशित होता है सूर्य का एक व्यापक प्रकाश सर्वत्र प्रकाश रूप है वह प्रकाश किसका है जो सर्वत्र प्रकाश है वह भी एक रूप है सूर्य का और पुंजूत एक प्रकाश जो आकाश में दिखता है वह सूर्य का दूसरा रूप है दस हजार घड़ा आप पानी भरकर रख दीजिए दस हजार घड़ों में दस हजार सूर्य दिखाई देते हैं यह तीसरा रूप है सूर्य का तीनों रूप दिखाई दे रहे हैं तीनों रूप हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं अब घड़े के अंदर जो सूर्य दिखाई दे रहा है उस सूर्य के मन में कभी आवे कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है यहाँ से जिज्ञासा आरंभ होती है इसके पहले तो जिज्ञासा नहीं थी पर यहाँ से जिज्ञासा का आरंभ है जहाँ वह सूर्य है जल में प्रतिफलित दिखाई दे रहा है वहाँ भी सामान्य प्रकाश है सामान्य प्रकाश वहाँ भी है पर वह जो प्रतिफलित प्रकाश है उस प्रकाश के अंदर यदि जिज्ञासा हो कि मैं कौन हूँ मैं का अर्थ क्या है मैं का वास्तविक अर्थ क्या है तो उसको कहाँ से चलना पड़ेगा पहले घड़ा के साथ जो मैं का संबंध जुड़ा है उसे काटना पड़ेगा जल के साथ उसका जो संबंध जुड़ा है प्रतिबिंब का संबंध इसको भी काटना पड़ेगा जल और घड़े का मोह छोड़े बिना आगे की प्रगति संभव नहीं है ऐसे ही स्थूल शरीर रूपी जो खड़ा है उसमें सूक्ष्म शरीर रूपी जो जल है जो कि बुद्धि प्रधान है मन प्रधान है और उसमें जो स्वरूप का प्रतिफलन है यही जीव भाव है अब जीव अपने उसी दायरे में घूम रहा है लेकिन किसी जीव में यानि किसी प्रतिफलित सूर्य में यदि जिज्ञासा हो जाए कि मैं का अर्थ क्या है तो उसको कई घाटियां पार करनी होगी ये दो का संबंध दो का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा छोड़े बिना मैं को इनसे निकाले बिना तो आगे जा ही नहीं सकता और जिस समय अपने मूल स्वरूप में पहुँचेगा ईश्वर रूप में पहुँचेगा सूर्य रूप में पहुँचेगा उसके बाद क्या अनुभूति होती है उसके बाद उसमें सर्वात्म भाव प्रकट होता होगा सभी घड़ों में मैं ही हूँ लेकिन जब तक वहाँ पहुँचता नहीं है तब तक मैं उस स्वरूप में केंद्रित नहीं होता है तब तक सर्वात्म भाव की भावना भले ही कर ले पर सर्वात्म भाव की असली अनुभूति नहीं होती पर जब तक अपने सूर्य रूपता में ये भाव केंद्रित न हो जाए तो सर्वात्म भाव की अनुभूति नहीं हो सकती अपनी सूर्य रूपता में यदि मैं भाव केंद्रित हो जाए तो सर्वात्म भाव अपने आप आ जाएगा कुछ करना नहीं पड़ेगा पर ईश्वर में ये भाव अपने आप आते हैं क्षेत्रज्ञा पाम विद्धि सर्व क्षेत्रे सुभारता ईश्वर क्या कहते हैं सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ अब जीव कहाँ रह गया बोलो वस्तुतः जिसकी इतनी भारी महिमा हम अनुभव करते हैं उसका ही अस्तित्व नहीं रह जाता है जिस समय परमेश्वर कह देता है कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूँ जानने वाला मैं हूँ यानी एक ही मैं अनंत मैं के रूप में प्रतीत हो रहा है एक सत्ता इतने रूप में प्रतीत हो रही है एक ही तत्व उपाधि के भेद से भिन्न मालूम पड़ रहा है वस्तुतः तत्व अभिन्न है दूसरी एक बात और समझ के रखेंगे तो आगे का श्लोक सरल पड़ जाएगा यह बात तो समझ में आ जाती है कि भाई घड़ा रख दिया और जल रख दिया तो सूर्य प्रतीत होता है और वह सूर्य मूल सूर्य से भिन्न नहीं है पर घड़ा और जल तो भिन्न है कि नहीं है अब विचार करके देख लीजिए घड़ा मिट्टी का बना है मिट्टी माने पृथ्वी है पृथ्वी उत्पन्न नहीं हुई थी तो वह किस रूप में थी जल रूप में थी क्योंकि पृथ्वी का कारण जल है कार्य का कारण रूप में अवस्थान होता है अरे घड़ा नहीं बना था तो मिट्टी रूप ही था क्या अंतर पड़ता है यह बहुत विलक्षण जाल है आप मान लीजिए कि आप कहीं चले जा रहे हैं एक कुम्हार के घर के सामने से आप निकले अब वहां मिट्टी का एक ढेर बना हुआ लगाया हुआ था आपकी दृष्टि पड़ी आप देख चले गए सायंकाल जब लौटे तो वहाँ ढेर नहीं था आपने कुम्हार से पूछा वह मिट्टी का ढेर कहाँ गया उसने क्या दिखाया आपको तमाम बर्तन बने हुए थे वे मैदान में पड़े हुए थे तो मिट्टी के ढेर को क्या कहता है उधर देखो आपने उधर देखा अब वहाँ ढेर तो दिखाई नहीं दे रहा है पर ढेर सारे बर्तन दिखाई दे रहे हैं अब वह कह रहा है वह है वह मिट्टी का ढेर कहाँ गया तो कहाँ वो रहा तो कहा वो रहा आप चले गए जिसको मिट्टी का ढेर कहा था उसी को बर्तन कहा बर्तन को ही मिट्टी का ढेर कहा अब आप चले गए इतने में वर्षा हो गई वर्षा हुई सभी बर्तन गल गए अब फिर रात को इकट्ठा करके सवेरे साफ करके रख दिया अब दूसरे दिन सवेरे जब आप निकले तो विभिन्न प्रकार के बर्तन जो मैदान में दिखाई दिए थे अब नहीं दिख रहे हैं तो आप पूछते हो वे बर्तन कहाँ गए तो वह कहता है यह रहे अर्थात मिट्टी का ढेर तो जगत की चर्चा ऐसी ही है कि कुछ भी इसमें स्थिर नहीं है सायम को ढेर को बर्तन के रूप में कह दिया था और सवेरे जब बर्तन के विषय में पूछा तो कह दिया कि यह रहे यहाँ पर इस बात को ध्यान में लेंगे कि सर्वात्म तत्व का कैसे उदय होता है ज्ञान कैसे होता है ज्ञान का फल कैसे होता है यह जीव ईश्वर कैसे होता है हो नहीं सकता है ईश्वर जीव कैसे कहाँ जाता है ये सारी बातों का समाधान आपको मिलेगा इसलिए पहला श्लोक आरंभ होता है इसमें एक बात ध्यान देने देंगे वेदांत की प्रक्रिया में विशेष दृष्टान्त रज्जु सर्प का हमको सुनने को मिलेगा कि जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है रस्सी है रस्सी पर दिखाई देता है सर्प रस्सी से कहीं भय है नहीं और सर्प कहीं से आया नहीं पर जो रस्सी में सर्प की भ्रांति भां, हुई उससे ऐसा भय उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति मर भी सकता है जो चीज़ उत्पन्न नहीं हुई है उससे मृत्यु भी हो सकती है यह विलक्षणता है कि नहीं रस्सी में सर्प उत्पन्न हुआ नहीं पर हमको सर्प की भ्रांति हुई और हम इतने भयभीत होकर गिर गए कि हार्ट फेल हो गया जो सर्प उत्पन्न हुआ ही नहीं वह मृत्यु का हेतु कैसे बन जाता है इसलिए ध्यान देने की बात है कि जो मानस में वस्तु बनती है उसी का हमारे साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध बनता है और उसी का सारा का सारा परिणाम हो जाता है तो मैं यह कह रहा था कि जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई तो घड़ा पृथ्वी रूप है पृथ्वी जब उत्पन्न नहीं हुई तो जल रूप में थी और जल जब उत्पन्न नहीं हुई थी तो पृथ्वी जल सब अग्नि रूप थे और अग्नि उत्पन्न नहीं हुआ था तो अग्नि जल पृथ्वी वायु रूप थे और वायु उत्पन्न नहीं हुआ था तो वायु जल पृथ्वी चारों आकाश रूप थे वही आकाश घड़ा हुआ अब घड़ा होते ही एक घटा का संज्ञा हो गई उसकी घड़े में आकाश हुआ की आकाश में घड़ा हुआ आकाश में घड़ा हुआ आकाश ही घड़ा हुआ क्रम से पर घड़ा की प्रती होते ही अब घटा काश संज्ञा हो गई अब घटाकाश में आप दस सेर चना रख सकते हैं बीस सेर नहीं जिस आकाश में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था उस आकाश ने घड़े के रूप में जब अपने को अभिव्यक्त किया तो उसकी घटा काश संज्ञा हो गई और उससे घटाकाश में हम दस सेर अनाज रख सकते हैं दस लीटर जल रख सकते हैं यह आत्मकथा है इसको समझिएगा कि ये अलग कथा नहीं आपकी कथा है प्रत्येक की कथा है प्रत्येक के स्वरूप की यह कथा है विद्युत में अनंत प्रकाश शक्ति है पर जीरो पावर का बल्ब लगा दिया तो विद्युत झक मार जाती है क्या कर सकती है आज हमारी यही दशा है तो हेतु उसमें इतना है और कोई हेतु नहीं है मैं कह रहा था कि वेदांत में रज्जु सर्व का दृष्टांत विशेष है आगम में एक दूसरा है आगम में प्रतिबिंब का दृष्टान्त है आधार को लेकर के दर्पण प्रतिबिंब न्याय होता है उसी दृष्टांत को लेकर के यहाँ पर पहला श्लोक आया मूल को हम पहले ले लें उसके विषय में फिर कम से विचार करेंगे